ले जाओ और जितना जल्दी हो सके आंखें बंद कर लो जिसको चदर ओढ़नी है चदर ओढ़ लो और जल्दी से जल्दी चल हो जाओ कुछ करना नहीं है सोना भी नहीं है जागना भी नहीं है केवल मेरी बात सुनते जाना और जितना तुमसे आराम से हो सके उतना करते जाना मन पर जोर नहीं लगाना चित्त की वृद्धि को जोर से एकाग्र मत करना मन को पकड़ना भी नहीं और मन को छोड़ना भी नहीं तुम सोने जा रहे नहीं यो मिद्रा के कुछ है ये योग विद्या के सीक्रेट है पहला रहस्य योग विद्रा का है नीट को रोकना सोना नहीं एक ही बात का ख्याल रखना कि तो तुम सोओगे नहीं दूसरा सीक्रेट मेरी बात सुनते जाना आवाज काम में आनी चाहिए समझ में आवे या समझ में न आवे जल्दी बोलो चाजीरे से बोलो कॉन्सेंट्रेशन हो या न हो सुनते जाना ये दो योग्रा की चादियाँ हैं इसका ख्याल रखना और जब मैं योग निद्रा में नए शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि तुमको भी वह बोलना चाहिए तुम्हारे लिए मैं बोलता जाऊंगा और तुम उसका चिंतन अनुचिंतन अपने मन में करते जाना मैं शरीर नहीं हूँ जो यहाँ पर लेता है मैं इस शरीर को देखता हूँ मैं आस नहीं हूँ मैं आस को देखता हूँ मैं नाक नहीं हूँ मैं नाक को देखता हूँ मैं कान नहीं हूँ मैं कान को देखता हूँ मैं दाह हाथ नहीं हूँ दहने हाथ को देखने वाला हूँ मैं डाँ हाथ नहीं हूँ मैं दाएं हाथ का दृष्टा हूँ मैं दाहिना पैर नहीं हूँ मैं दाइरे पैर का दृष्टा हूँ मैं दाया पैर नहीं हूँ मैं बाएं पैर का दृष्टा हूँ मैं अपने सारे शरीर को देखता हूँ मैं श्वास प्रश्वास नहीं हूँ मैं श्वास प्रश्वास को देखता हूँ मेरी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है मैं देख हारा हूँ मैं दिल की धड़कन नहीं हूँ मैं दिल की धड़कन का देखन हारा हूँ मैं जीवन प्राण नहीं हूँ मैं जीवन और प्राण का साक्षी हूँ देखता हूँ जिस प्रकार ये स्वामी यहाँ बैठ कर, तुम को देखता उसी प्रकार तुम अपने को देखने वाले हो और इंद्रियों से अलग शरीर से भी अलग हो प्राणों से भी अलग हो विचारों से भी अलग हो योग निद्रा से भी अलग हो और तुम्हारा शरीर जमीन पर सोया हुआ है इस इसे हुए इस शरीर के अंदर देखने वाला दृष्टा आत्मा कहता है कि मैं एक संकल्प करूंगा क्योंकि जीवन में संकल्प जरूर होना चाहिए कहीं भी जाते हो तो लक्ष्य होता है कुछ भी करते हो तो लक्ष्य होता है वैसे ही जीवन का भी लक्ष्य होता है और उसी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना पड़ता है रोग मुक्ति का संकल्प शुद्ध संकल्प है जसन मुक्ति का संकल्प शुद्ध संकल्प है आचार विचार सुधारने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है महान बनने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है केवल एक संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए और वह इस प्रकार होना चाहिए मैं शरीर इंद्रिया मन प्राण पंच तत्व समस्त संसार चंद्र सूर्य तारे सबको देखने वाले आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ ये तुम्हारा संकल्प होगा मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समग्र विश्व का देखने वाला है मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त ब्रह्मांड का देखने वाला है मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है इस संकल्प से साथ तुम योग मुद्रा की करोगे शुद्र संकल्प रहित योग मुद्रा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 तक तक उसका ख्याल करूंगा मन में मन में मन में उच्चारण करना, शरीर गिलानर नहीं सोना नहीं और मेरी बात बराबर सुनते रहेना कभी कभी साफ सुनाई देगी कभी कभी हल्की सुनाई देगी कभी कभी सफल बांह वक्त हाथ का अंगूठा दूसरी तीसरी अंगुल चौथी कलाई, अंगुल बगर, कमर, एड़ी, दाहिने बगल समाहली चौर्थी। चौर्थी। अब चलो बाए तरफ सुना नहीं मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना और धीरे धीरे मन में मेरी बात को झुलझाना और ख्याल करना बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंजली जली हथेली, कलाई कंधा बगल कमर बाई जांघ, धूतना पिंडली दाएं पैर का दाएं पैर का अंगूठा दूसरी अंगली इसी अंग न्यास किया को आप तेजी से दूर आता हूँ और तुम तो तेजी से इसका पीछा करो होना नहीं को रोको। मेरी बात सुनते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ गाय में हाथ दूसरी उंगली तीसरी चौथी हथेली, खलाई केवली कंधा बगल कमर जाग घुटना इंदली टखना, ढेड़ी तलवा अंगूठा, दूसरी उंगली तीसरी चौथी पांचवी सोना नहीं मेरी बात सुनते जाना और धीरे धीरे मेरी बात करते जाना बाएं तरफ चलो थोड़ा जल्दी करेंगे बाएं हाथ का अंगठा दूसरी अंगुली, तीसरी चौथी पांचवी हथेली कलाई केबली कंधा बगल कमर जास घुटना इंडली टखना, एड़ी तलवा का मूठा दूसरी अंगुली, तीसरी चौथी पांचवी अंग हुआ पूरा सोना नहीं का सोना नहीं, करने वाले की आवाज सुनते जाना कराने वाले की आवाज सुनते जाना समझ में आ रही थी और नहीं आरोप तो भी थी डायना हाथ पूरा दया हाथ पूरा थीना पेट दायना पिट्ठा दया पिट्ठा पूरी पीठ नितंब बाया नितम्बी जान बाई दाहिन जान दाहिना पैर पूरा बाया पैर पूरा दोनों दो पैर एक सा, दाहिनी आंख, बाई दाहिन आंख दोनों आंखों के बीच में भ्रूमठ पूरा कपाल काल दया का दाहिना कपोल बया कपोल दाहिने नाशिका रंध्र बाह नाशिका रंध्र ऊपर का होट नीचे का होट दोनों होट एक साथ, दाहिना कंधा बायां कंधा और दोनों कंधों के नीचे दाहिना कालर बोर्ड और बायां कालर बोर्ड सिर के पीछे का हिस्सा जो जमीन को छू रहा है जमीन को जो छू रहा है सिर के पीछे का हिस्सा और पूरा सिर और पूरा सिर पूरा शरीर अपने पूरे शरीर को देखो पूरे शरीर का ख्याल करो पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर जमीन पर सोया हुआ है मेटा हुआ है और जमीन को छू रहा है ध्यान से सुनना शरीर और जमीन जहा पर छूटे है उस जगह पर मन को ले जाओ शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है शरीर और जमीन का जहाँ पर संपर्क होता है उस जगह पर अनुभव करो देखो दाई एड़ी और जमीन एरी और जमीन। और जमीन दाया नितंब और जमीन दाइनी हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन दाइना कंधा और जमीन दाया कंधा और जमीन कुट्ठे दोनों और जमीन शरीर सिर के पीछे का हिस्सा और जमीन इस प्रकार सारा शरीर भूमि का स्पर्श करता है वह जो स्पर्श बिंदु है उस स्पर्श बिंदु का अनुभव करो शरीर और पृथ्वी जहाँ पर एक दूसरे का स्पर्श करते शरीर और जमीन जहाँ पर एक दूसरे का संपाद करते हैं उस पॉइंट का ख्याल करो उसका अनुभव करो आप शरीर के अंदर में जो चक्र है उनका ख्याल करना होगा यह बहुत आवश्यक है उनको कहा मेरी बात सुनते रहना अभी तक कहता था कि सोना नहीं मगर तो भी कुछ कुछ लोग सोने लग गए है इसलिए अब बोलता हूँ सो न सो तुम्हारी मर्जी मगर मेरी बात सुनना अपने मन को बाहर रखना मेरी बात सुनना और सुनना सोना नहीं सोना तुम्हारी मर्जी, जागना नहीं जागना तुम्हारी मर्जी, मगर बात तुमको मेरी सुननी पड़ेगी और उसके मुताबिक अंदर में क्रिया करनी पड़ेगी सबसे नीचे मल और मूत्र द्वार के बीच में मध्य भाग में अपने मन को ले जाओ इसका नाम है मूलाधार चक्र मेरुदंड के सबसे नीचे के हिस्से में आगे जहाँ लिंग मूल होता है उसके पीछे मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में वहाँ अपने मन को ले जाओ उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र नाभ के पीछे मेरुदंड में अपने मन को स्थापित करो उसका नाम है मणिपुर चक्र के पीछे मेरुदंड के अंदर अपने मन को स्थापित करो उसका नाम है अनाहत चक्र कंठ के पीछे गर्दन में थर और सिर के जॉइंट पर अपने मन को स्थापित करो उसका नाम है विशुद्ध चक्र दोनों भाव के बीच में जो जगह है उसके ठीक पीछे पीछे के ब्रेन में जो अभी जमीन को छू रहा है उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो उसका नाम है आज चक्र उसके ऊपर, पर जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं, वहाँ पर अपने मन को स्थापित करो उसका नाम है बिंदु विसर्ग और ऊपर सामने की खोपड़ी में जहाँ पर बच्चों बचपन में फिर थोड़ा खुला रहता है धीरा रहता है कोमल रहता है उसके अंदर अपने मन को तो स्थापित करो उसका नाम है सहस्र दल कमल अब फिर से इसको तुमको सिखलाता हूँ नीचे जाओ पुरुषों के शरीर में मर और मूत्र द्वार के बीच में जो शुक्र नारी है स्त्रियों के शरीर में गर्भाशय के मुख के पीछे मूलाधार चक्र है जाओ अपने मन को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्थापित करो मूलाधार चक्र और उसके ऊपर मेरुदंड के अंतिम भाग में जहाँ सामने रिंग मूल है जहाँ योनि मूल है उसके पीछे वीर की हड्डी में है स्वाधिष्ठान चक्र सामने नाभि है नाभि के पीछे मेरुदंड के अंदर स्थापित है मणिपुर चक्र सूर्य चक्र हृदय के पीछे दोनों छाती के नीचे जो गड्ढा रहता है उसके पीछे मेरुदंड के अंदर में एक अद्भुत चक्र है वह है अनाहत चक्र वह है हृदय चक्र वह है भावना भक्ति का चक्र वहाँ अपने मन को जल्दी ले जाओ कर्क के पीछे जहाँ सिर और घर का संगम होता है वहाँ पर अद्भुत चक्र है उसका नाम है विशुद्ध चक्र और वह कालकूट को पचाने वाला चक्र है वह कालकूट विष को पचाने वाला चक्र है और अमृत को तैयार करने वाला चक्र है उसका नाम है विशुद्ध चक्र और गुरु मध्य के पीछे सिर के पार्श्व भाग में पिछले भाग में पश्चिम भाग में जो तुम्हारा सिर जमीन का स्पर्श कर रहा है उसके अंदर मेरुदंड के सर्वोपरि भाग में जो चक्र स्थापित है वह सबका कंट्रोल करने वाला आज्ञा चक्र है गुरु चक्र है त्रिवेत्र चक्र है शिव चक्र है रुद्र चक्र है नाम अनेक चीज है जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते थे रखते हैं, वहाँ पर एक चक्र है वहाँ पर एक स्थान है उसका नाम है बिंदु विसर्ग यहाँ से अमृत तपकता है बिंदु विसर्ग यहाँ से अमृत चपकता है यह चंद्रमा का चक्र है और सिर के सामने ऊपर के खोपड़ी के नीचे अंदर में जहाँ बचपन में सिर बहुत कोमल रहता है उसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर सर्व श्रेष्ठ महाशक्तिशाली चक्र है उसका नाम है सहस्रार चक्र सहस्र दल कमल परम शिव का स्थान अब मैंने बता दिया दो समझाऊंगा नहीं चट पट करना मूलाधार स्वाभिष्ठान मणिपुर अनाह विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार अब धारणा शुरू होती है चौकन्दे हो जाओ कराने वाले की बात सुनते जाना अपने अंदर में धारणा करते जाना और अपने अंदर में ये जो धारणा तुम करोगे वो तो बहुत तेजी ऐसी होनी चाहिए जोर लगाना नहीं मैं नाम बोलते जाऊंगा, अपने अंदर बहुत गति से वेग के साथ तुमको चित्र बनाने होंगे गुलाब का फूल आम का पत्ता पूर्णिमा का चंद्रमा उगता हुआ सूरज अंधेरी रात चमकते हुए तारे उम्र ऐसी बादल घना जंगल पक्षियों का कलर प्राकिन सूर्य का उदय दोपहर को चमकता हुआ सूर्य और गगन पूर्णिमा का चंद्रमा तुलसी का पत्ता अकेली गाय बैठी हुई नदी नदी का किनारा किनारे पर नरकंकार नदी बह रही है नदी पर नौका नौका पर बिहार करते हुए थोड़े से लोग घना जंगल जंगल में पक्षियों का कलर और उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया गोबर से लिटी हुई और घेरू से टूटी हुई और उसके सामने यज्ञ कुंड उस यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि और अग्नि की ज्वाला अग्नि की लतक उसमें से उठता हुआ धुआं और धुएं में से निकलती हुई सुगंध के बरामदे में बैठे हुए एक साधु महात्मा और घरा जंगल महसी नदी दौड़ का हुआ कुत्ता तुलसी का पत्ता आम का फल बेल का फल शिवलिंग एक छोटा सा बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर उसके मंदिर के दरवाजे पर छोटी सी घंटी और घंटी में से निकलती हुई आवाज और उसके अंदर छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा शिवलिंग ये शिवलिंग उसके चारों तरफ पुराने बेल के पक्ष पुराना निर्माल पड़ा हुआ है छोटा सा मंदिर और घर जंगल उस घने जंगल के बीच में एक कुटिया, और उस कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक अवधुत निर्वाण महात्मा न शरीर में वस्त्र है न सिर में वस्त्र है न तन पर वस्त्र है न भूमि पर वस्त्र है दिगंबर वेश में महात्मा जमीन गोबर से पुती हुई दीवाले में से ऐसी हुई सामने में यज्ञ कुंड यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि और अग्नि से उठती हुई लपट ज्वाला और उसमें से निकलता हुआ धुआं धुएं में से निकलती हुई सुगंध और पूर्णिमा का चंद्रमा और चंद्रमा के चारों चारों तरफ छिटपुट छोटे छोटे तारे तुम्हारा खोपड़ा तुम्हारा सम्मान तुम्हारा सिर तुम्हारा खोपड़ा उस खोपड़े के अंदर जाओ उस खोपड़े के अंदर जाओ अच्छी तरह से, वहाँ पर तो एक छोटा सा मन मंद अपने खोपड़े के अंदर जाओ उस खोपड़े के अंदर छोटा छोटा मन मंद जलता हुआ स्थिर दीपक खोपरे के अंदर जाओ और खोपरे के अंदर उस छोटी सी जोत को देखो जो बहुत मंद है जो बहुत स्थिर है वो दिया है और वो दिया जल रहा है सर्फ तेजी के साथ जाता हुआ सर्फ और भेड़ का पत्ता भरी भी पानी से भरी हुई गाद सुंदर गांव की स्त्रिया खेतों में चलते हुए हल घास का देहा दे ले जाता हुआ मजदूर सरसट दौड़ता हुआ घोड़ा सरस दौड़ता हुआ कुत्ता शिव का छोटा सा मंदिर आप उसमें छोटा सा शिवलिंग आ उस और उस शिव मंदिर के चारों तरफ पुराना पुराना निर्माण और उस शिव मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लटक रही है और उसमें से आवाज निकल रही है घना जंगल उस जंगल के बीच में एक कुटिया और उस कुटिया में बैठे हुए दिगंबर वेश में महात्मा वह ओम की ध्वनि कर रहे हैं, वह प्रणव की ध्वनि कर रहे हैं, वह इस इस मंत्र की ध्वनि कर रहे हैं, सारा जंगल ओम से भरा हुआ है।, से है ओम की ध्वनि से मुखरित हो रहा है ओम की ध्वनि कौ सुनते जाओ यह जंगल में गूंज रही है यह जंगल में गूंज रही है यह नीरवता में गूंज रही है निस्तता में गूज रही है यह हाँ ओम की ध्वनि है और यह हाँ ओम की ध्वनि है और यह ओम की ध्वनि है अपने खोपड़े में जाओ अपने खोपड़े के अंदर जाओ और छोटे से दीपक को देखो अब मैं तुमको देख रहा हूँ इस पंडाल में सैकड़ों लोग निद्रा कर रहे है स्त्रिया है पुरुष भी है युवक भी है वृद्ध भी है कोई सो रहे हैं सबको ख्याल करो सबका ख्याल करो मैं यहाँ स्टेज पर बैठा हुआ तुम लोगों को योग मुद्रा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को पूरे शरीर को सब लोगो को थोड़ा बाहर से थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश करो तो सोचो तुम इस पंडाल के किनारे खड़े हो और सब लोगों को देख रहे हो क्या मजा आ रहा है अपने को देखने की कोशिश करो तुम लेते हुए हो और खुद अपने को देख रहे हो लोग लेते हुए हैं तुम सबको देख रहे हो तुम लेते हुए हो मुझको देख रहे हो एक संकल्प मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देशधारा है मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देख निहारा है योग निद्रा हो रही है सोना नहीं जागते रहना और मेरी बात सुनते जाना जब उठाने का वक्त होगा मैं उठाऊंगा नहीं मैं केवल हरिओम दर्शक बोलूंगा एक बोलने में उठना नहीं तो फिर दो बार बोलने में उठना और नहीं तो फिर तीन बार बोलने में उठना केवल हरिओम दर्शक बोलूंगा और उसी में तुमको उठना होगा मैं उस आत्मा का देखने वाला हूँ जो सारे ब्रह्मांड मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूँ जो सारे ब्रह्मांड का देखन है। है शांताकार पद्म लाभम सुरेशम विश्वाकार गगन सदृशम मेघवरणम शुभांगम लक्ष्मी लक्ष्मीका कमलनयनम योगिभगम्य वंदे विष्णुहरोकनाथ न तूर्योभाक भाति कम सद भात सी भाषा शर्विद्भा अथे गो रूपं प्रश्नोपम प्रतिरूपो सर्वभूतांतरात्मा वायु यथेको सर्वूता प्रविष्टो भुवनम प्रवेशोप था सर्वूता प्रतिपि हरिओं चक्ष हरिओम तत्स हरिओम तत्स और छोटा सा कीर्तन चलेंगे उसके बाद ये समाप्त होगी